जो स्पंद कारिका के सूत्र पढ़े जा रहे हैं इसमें जैसे तीसरा अपन ने अभी पढ़ा कि जागृत आदि विभेद अपनी तद भिन्न प्रसरपति निवर तथ्य निजान्य व स्वभाव उपलब्धता वो इतने भिन्न भिन्न रूपों में जागने में सोने में सपना देखने में अन्य रूप में तो हमें इस बात का भ्रम होता है कि भाई जागने वाला अलग है सोने वाला अलग है स्वप्न देखने वाला अलग है लेकिन इन सबके बीच में भी वो जो अभिन्न सत्ता है वो एक ही है जानने वाला वही है अगर हम इस संसार में प्रमात्र संसार की बात करते हैं, तो प्रमात्र संसार वो है जो भोगता है जो जानने वाला है और जो भोग्या है वो प्रकृति है यह शक्ति चक्र है अब सोने के वक्त जागने के वक्त सपना देखने के वक्त इन सब में एक सत्ता है जो सदा जागती रहती है। अन्यथा आप जब सो के उठते हो आप बोलते हुआ, कैसे हो कि मैं सुख से सोया मैं आनंद से सोया आज बहुत गहरी नील में मजा आ गया यह मजा किसको आया अगर वो सत्ता भी सो गई होती या सत्ता मां से अनुपस्थित होती इसका मतलब कि जो होश है जागने का वो चेतना नहीं है जागने का होश चेतना नहीं है चेतना एक वो सत्ता है जो सतत चेतन रहती सतत जागती रहती और शिव सूत्र की भाषा में हमेशा उद्दत रहती भोगने के लिए भी और ऊर्जा देने के लिए वो कभी भी लुप्त नहीं होती हमारी चेतना लुप्त हो जाती बेहोश होते से हमारी चेतना लुप्त हो जाती नींद में गहरी नींद में सोते से माया के आगोश में आते थे हमारी चेतना व्यक्ति की चेतना विलुप्त हो जाती होश विलुप्त हो जाता है लेकिन उसके अंदर एक चैतन्य होता है जो सदा जागता रहता है क्योंकि सोने का आनंद वही लेता है स्वप्न भी वही देखता है और जागृता अवस्था में जो हमारी परिस्थिति हमारे आस पास समस्त परिस्थितियों का जायजा भी वही लेता है भोजन के समय स्वाद भी हो लेता है संगीत सुनने के समय संगीत भी वही सुनता है देखने के समय दृश्यों को भी वही देखता है हमारी आंखें मात्र देखने का यंत्र है लेकिन वो दिखाती किसको है उसी चैतन्य को। जबान एक स्वाद लेने का यंत्र है लेकिन वो स्वाद किसके लिए लेती है उसी चैतन्य हम स्पर्श करते हैं उंगलियां स्पर्श करते मन विश्लेषण करता है कि यह कड़क है यह नरम है यह गर्म है या ठंडा है लेकिन इस सब का अनुभव करता कौन है वही चैतन्य इसलिए चैतन्य के लिए ही समस्त प्रमेय संसार है अगर चैतन्य नहीं है तो प्रमेय संसार सबकॉन्शियस माइंड बोलते नहीं बिल्कुल भी नहीं सब बेहोश का भी कोई सबकॉन्शियस माइंड होता है नहीं होता वो बेहोश हो गया उसका कोई सबकॉन्शियस माइंड नहीं लेकिन चैतन्य वहां पर भी उतना ही चैतन्य है इसको कोई होश्यक है इस लकड़ी को लेकिन वहां पर भी चैतन्य की क्रिया है उतनी ही प्रबल है इसलिए क्यों अस्तित्व में है अगर वहां चैतन्य न होता तो वह अस्तित्व में ही नहीं होती अगर कोई भी चीज अस्तित्व में है चाहे वो विचार में है कल्पना में है ठोस रूप में है दूर है पास है भविष्य में है भूतकाल में थी सब बार वो केंद्र से जुड़ी है अन्यथा अस्तित्व नहीं इसलिए अस्तित्व का मतलब होता है वो सब कुछ जिसकी आप या तो कल्पना कर सकते हैं या जिस पर टिप्पणी कर सकते हैं जिसको देख सकते हैं सूख सकते हैं छू सकते हैं सुन सकते हैं वो सब कुछ मात्र एक अभेद तत्व तो चैतन्य का ही स्वरूप है बिना भिन्न स्वरूप इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं सब कुछ हूं तो मैं सबको सिर्फ ये कुर्सी टेबल या चांद सितारे अंतरिक्ष तक नहीं बल्कि भावनात्मकता, कल्पना सुख दुख इन सब में ये सब भी मेरा ही अपना विकास है मैं सुखी था मैं ही दुखी हो जाता हूं तो सुख दुख मेरे बाहरी आवरण है ये बाहरी आवरण मेरे मन से संबंधित रहते हैं जो अपना रंग बदलता रहता है लेकिन इन सबको भोगने वाला मैं स्वयं हूं और ये जो सुख है दुख है या सुख दुख को प्राप्त करने के उपकरण है वो भी मेरे अपने ही विकास है तो अद्वैत दर्शन सदा केंद्र पर आ जाता है सब कुछ विभिन्नताओं के बीच में यह अभिन्नता समस्त विभिन्नताएं हमको दिखाई दे रही है वही बात होता है जागृत आदि विभेद या पे ना जागृत इत्यादि यानी एक प्रतीक रूप स्वरूप से जागृत इत्यादि बोला वो स्वप्न सुशुप्ति सब आ गए उसमें तो इन सब भेदों के बीच में भी तद भिन्न प्रसर उन सब भेद परिकल्पनाओं के बीच में भी वो अपने अभेद स्वरूप से कभी निवृत्त नहीं होता वो जब फैल जाता है है ना निमेश हो जाता है और वो संसार की रचना करता है। उन्मेष होता है संसार का प्रलय कर देता है लेकिन इस सबके भी चाहे उन्मेष कर रहा हो चाहे निमेश कर रहा हो चाहे विमर्श कर रहा हो हर परिस्थिति में वो अपने अद्वैत यानी अपने शुद्ध स्वरूप से विचलित नहीं होता क्योंकि वो केंद्र में रहते हो हमेशा जानता है कि सब कुछ मैं ही हूं मेरा ही खेल है सिर्फ जो परिधि पे रहे जो माया से आक्ष वो नहीं जानता क्योंकि हमारी जीव में सीमाएं आ जाती है। जो हमको बताती कि तुम ये कर सकते हो यह नहीं कर सकते और भेद इकट्ठे हो जाते और भेद संसारों में भेदों की क्या सीमा है करीब असीम भेद है अगर वस्तुओं की लिस्ट बनाओ तो लिस्ट जिंदगी भर नहीं पूरी हो सकती कंकर पत्थर भी वस्तु है और अलमारी भी और उसमें ताला भी रख चटनी भी और कितनी चीजों की लिस्ट सब कुछ जितना भेद है और कल्पनाओं की कितनी कल्पनाओं की लिस्ट बनाओगे तो जितनी भी भेदपूर्ण बातें हैं और शब्द शब्द से वाक्य वाक्य से कथा और कथाओं से कथाएं कितने ही पुराण सब कुछ वेकरीवाणी में भेद ही भेद भरे लेकिन ये सब निकले कहां से उस परावाणी से परावाणी है ना केंद्र तो केंद्र में सब कुछ है जो होना है जो हो रहा है या जो हो चुका है जो कहा गया है जो कहा जा रहा है जो कहा जाएगा वो सब कुछ उस केंद्र में उस परावाणी में निहित है तो परावाणी में सब कुछ है मटेरियल भी सारा वहीं पैसे निकला है अंतरिक्ष भी समय भी समस्त ऊर्जा भी और उससे जो भेदपूर्ण संसार बना तो भेदपूर्ण संसार बनने के बाद ही तो प्रमेय संसार आया जो भेदपूर्ण संसार बना वही प्रमेय संसार है प्रमात्र तो वो केंद्र में बैठा रह गया जिसने सदा यह देखता रहा कि मैं मेरा विकास कर रहा हूं जो भेदपूर्ण संसार बना उसमें भेद को स्थिर रखने के लिए उस भेद को स्थिर भाव देने के लिए माया का प्रादुर्भाव किया शिव क्योंकि अन्यथा जो कुछ रचनाएं बनाई थी जो जो खेल खिलौने बनाए थे जो कुछ हाथी घोड़े बंदर बनाए थे वो सब कुछ अपने को शिव जान के शांत चित्त बैठे कुछ भी करते हुए नहीं सब कुछ जानते हैं शिव क्योंकि सचमुच में शिव लेकिन वो जाने अगर कि हम शिव हैं तो उनके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं इसलिए माया के आवरण से उसी स्वतंत्र शक्ति के आवरण से अपने स्वयं की ही इच्छा से स्वयं को उसने अपना स्तर नीचे गिरा लिया और हर जीव ये समझने लगा कि मैं तो एक अदना सा छोटा सा आदमी इतने बड़े संसार में मेरी क्या कीमत मैं क्या करता मैं बहुत छोटा सा साइंस ये जीवभाव का वक्तव्य है लेकिन शिवभाव में मेरे सिवा कोई ही नहीं मैं ही और समस्त शक्ति का स्वामी क्योंकि केंद्र से समस्त संसार निकला और समस्त संसार शक्ति का स्वरूप है सिवा इसके कुछ नहीं वैज्ञानिक तरीके से देखो तो भी आध्यात्मिक तरीके से देखो तो भी इसलिए इस ब्रह्मांड को हम बोलते हैं शक्ति चक्र तभी हमने बोला था तम शक्ति चक्र विभोह प्रभाव हूं उस शक्ति चक्र के विभव के उद्गम स्थान शंकर को हम प्रणाम करते हैं। अहम सुखी चर दुखीचर रक्तश्चित संविदक सुखादेवस्थानु सूते वर्तनते अन्यत्रहा स्फुट यह अगला चौथा सूत्र है जो हम पढ़ने जा रहे थे मैं सुखी हूं मैं दुखी हूं मैं अनुरक्त तो हूं ऐसे भिन्न भिन्न भाव हमें आते हैं कभी हम कहते हैं मैं सुखी हूं कभी बोलता हूं मैं दुखी हूं कभी बोलता हूं मैं अनुरक्त हूं अनुरक्त है ना मोहित हूं किसी चीज से आकर्षित हूं और सुख आदि अवस्था जितनी हम बोलते हैं सुख आदि है ना सुख है दुख है या अन्य जो भी अवस्थाएं हमारी भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती है हैं ना, हम कभी क्षणभर में सुखी रहते हैं कभी क्षणभर में उदास हो जाते हैं कभी दुखी कभी उत्तेजित हो जाते हैं, कभी क्रोधित हो जाते हैं कभी हंसने लगते हैं कभी रोने लगते हैं तो इन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में अनिश्चित यानी उसमें पिरोया हुआ एक सर्वोत्तम धागा है जो चेतना का जो हमने इस बार कई बार अपने मालिक मालाकंठी से तुलना की थी कि रुद्राक्ष की माला है उसमें हर रुद्राक्ष एक घटना है और भिन्न भिन्न घटनाओं का जोड़ एक माला है और हर घटना और दूसरी घटना के जोड़ पर दो घटनाओं को जोड़ने वाला एक धागा है अन्यथा माला बनी नहीं पाती हर रुद्राक्ष बिखर जाता हर घटना बिखर जाती कभी तुम थो सुखी थे बात खत्म तुम्हारा जन्म खत्म कभी तुम दुखी हुए बात खत्म जन्म खत्म नहीं उसी जन्म में हम दुखी भी हो रहे हैं सुखी भी हो रहे हैं उदास भी हो रहे हैं हंस भी रहे हैं रो भी रहे हैं और हमको सबको सब, सब स्मरण है कि एक दिन हम दुखी थे फिर हम सुखी हो गए फिर हम उदास हो गए फिर हमने धन पाया फिर वो धन खो गया हम इन समस्त घटनाओं के बीच में एक अनिश्चित धागे की तरह अपनी चेतना की कल्पना करें वो चेतना का या चैतन्य का धागा उन समस्त घटनाओं को जोड़ता जाए और इसीलिए योगी लोग दो घटनाओं के बीच के संध्यल पर ध्यान केंद्रित करते हैं ताकि उस चेतना का आभास हो सके उस अद्वैतता का आभास हो सके क्यों कि जब एक एक घटना जन्म लेती है विकसित होती है स्थिर होती है, फिर वो घटना समाप्त होती फिर एक नई घटना जन्म लेती फिर वो विकसित होती है समाप्त होती नई घटना जन्म लेती तो हर दो घटनाओं के बीच में जब वो समाप्त होती है तो हमारी चेतना फिर उगाड़ी हो जाती है, खुली हो जाती क्षण मी जैसे हमने आप पिछली बार बात करी थी कि जैसे मेरे मन में किताब पढ़ने की आई तो मैंने सबसे पहले चश्मा ढूंढा कि मेरा चश्मा कहां है तो चश्मे का चश्मे की सृष्टि हो गई उसके बाद में मैंने चश्मा नाक पे लगाया देखा ठीक है ये चश्मे की स्थिति हो गई अब मैंने कहा मुझे किताब की दर रखी है? तो जैसे मैं किताब की तरफ अपना ध्यान करता हूं तो मेरे चश्मे का प्रलय हो गया चश्मा समाप्त हो गया अब मेरा किताब का या किताब की सृष्टि हो गई अब मैंने किताब पढ़ना शुरू करी अभी किताब की स्थिति हो गई लेकिन मेरा ध्यान किसी आगंतुक तो ने बांट दिया घंटी बजाय अब मेरी किताब का प्रलय हो गया और उससे मुलाकात की सृष्टि हो गई इसलिए सतत घटनाओं के बीच में सृष्टि स्थिति संहार सृष्टि स्थिति संहार सृष्टि स्थिति संहार ये घटनाएं सतत हमारे बीच में चलती थी योगी वो है जो उन दो घटनाओं के बीच के संधि काल <kuss> पर ध्यान केंद्रित करे क्योंकि उस संधि काल में हमारी समस्त घटनाएं शांत पहली घटना शांत दूसरी घटना का उदय होने वाला होता है उस समय के संधि काल में हम चेतना के सबसे नजदीक होते क्यों नजदीक होते हैं कि जब यह सृष्टि का जब प्रलय हो जाता है तो समस्त सृष्टि केंद्र में इकट्ठी हो जाती है, और फिर नई सृष्टि का जन्म होता है ये शिव करता जब वो हमारे अरबों खरबों साल में एक बार वो सब इकट्ठा होता, होता है और फिर विकसित होता हम जीव भाव में क्षण क्षण ये करते चलते हैं। सृष्टि इसी संहार का खेल करते हमारी हर घटना दो घटनाओं के बीच में एक संधि काल एक कदम रखते हैं दाया बाया कदम उठाया दाएं कदम आगे बढ़ाया उसको रखा फिर बाया कदम बाहर उठाए तो जब हम एक कदम को रखने लगते हैं दूसरे कदम को उठाने लगते हैं तो हमारे बाएं कदम का संवार और दाएं कदम का जन्म होता है दाएं कदम की सृष्टि होती तो उन दो कदमों के बीच में जब बाएं कदम हम रख रहे हैं दाया कदम उठा रहे हैं इन दोनों कदमों के बीच में जब ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस समय चेतना के सबसे नजदीक होते योगी की एक विधि है जो अपने पढ़ चुके हैं शिव सूत्र में तो स्थिति हम सतत करते रहते हैं लेकिन इस सबके बीच में भी हम अपने स्वभाव से तनिक भी दूर नहीं जाते जो हमारा चैतन्यता का स्वभाव है उस स्वभाव से दूर नहीं जाते विकसित हो रहा है घटना फिर नष्ट हो रही विकसित हो रही नष्ट हो रही लेकिन इस में हमारे चेतना का धारा सतत चल रहा है मैं सुखी हो सकता हूं मैं दुखी हो सकता हूं मैं अनुरक्त हो सकता हूं खुश हो सकता हूं हंस सकता हूं रो सकता हूं इन समस्त के बीच में भी मैं एक उच्चतम स्थिति वाले धागे से अनिश्चित है सारी घटनाएं अनिश्चित है यानी पिरोई हुई है उसमें व्याप्त है समस्त घटनाओं के बीच में एक धागा व्याप्त और वह धागा कहां का, का है चैतन्य का वही धागा भिन्न भिन्न घटनाओं को आपस में जुड़े हुए हैं अन्यथा हर घटना बिखर जाती जैसे ढेर किए हुए मोती बिखर जाते हैं ढेर किए हुए रुद्राक्ष बिखर जाएंगे लेकिन एक मोती में एक माला में कब पिरोए रह सकते हैं जब उनको एक धागा पिरोए रखे इसलिए भिन्न भिन्न घटनाएं एक जीवन में तब घटनी है जब इस जीवन को एक चैतन्यता का धागा पिरोए रखे इसलिए वो एक जीवन बना रहता है अन्यथा भिन्न भिन्न घटनाएं हर घटना अपने आप में अलग होगी तो अगर उस घटना का प्रमाता अलग अलग होगा लेकिन इन सब के बीच में प्रमाता एक ही है न दुखम न सुखम युओियों ग्राहकों न च न चाहती मूढ़ भावों अपनी तद अस्थि परमार्थता हालांकि इसको अपन वैसे डिटेल में अगली बार पढ़ेंगे ये पांचवा सूत्र कि जिसमें न सुख न दुख किसी से वो प्रभावित नहीं होता सुख को भोग लेता है दुख को भोग लेता है इन सब के बीच में वो सबका ग्रहण करते हुए भी इन सब से विरक्त रहता है सबसे अलग रहता है और हमारे कई मूल भाव हैं कभी हम मोहित हो सकते हैं आसक्त हो सकते हैं गृहणा कर सकते हैं ईर्ष्या कर सकते हैं इन सब मूढ़ भावों से वो पुनः विरक्त रहता है इन सब से दूर रहता है और इन सब मूढ़ भावों को ऊर्जा वही देता है जन्म वही देता है तथापि उन सब से मिलक होता है तो इस तरह हमने अभी ये स्पन्दकारिका के पांच सूत्रों का शुरू से पहले से पांचवे तक के जो सूत्र हैं उनका एक संश्लेषण में विवरण देखा इन सब स्पंदि का के विवरण में जो सेंट्रल थीम है जो मूल बात है वो ये है कि अस्तित्व जिसका नाम हमने शिव रखा वो इस सृष्टि चक्र के केंद्र में है उसी से समस्त सृष्टि चक्र या शक्ति चक्र विकसित हुआ है शक्ति का आधार शिव है या केंद्र है वही उद्गम स्थल है जिससे पूरी सृष्टि पूरा ब्रह्मांड शक्ति रूप में उद्गम होता है और ये ब्रह्मांड या शक, शक्ति चक्र या सृष्टि शिवा शक्ति के और कुछ भी नहीं है इसका विश्लेषण करके देख लो अणु परमाणु क्वार्क्स किसी भी स्थिति तक अंत में चल जाओ पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं बचती मात्र शक्ति बचती है समस्त विश्लेषण के बाद शक्ति के सिवा कुछ भी नहीं बचा रहता इसलिए हम इसको शक्ति चक्र बोलते हैं हमारा जो सनातन साहित्य है वो इसे सदा से शक्ति चक्र बोलता है संसार को समस्त सृष्टि को शक्ति चक्र बोलता है और आज ये बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उतनी ही सत्य है कि ये शक्ति चक्र क्योंकि वैज्ञानिक भी बोलने लगे हैं कि इसे अब मेटर नाम की चीज बोलना मूर्खता है बिल्कुल मेटर नाम की कोई चीज होती नहीं एक वैज्ञानिक ने क्रिमार्क भी किया था व्यंग्या्यात्मक टिप्पणी करी थी कि हमको भौतिक शास्त्र से पदार्थ नाम की चीजें हटा देना चाहिए पदार्थ नाम की कोई चीज होती नहीं कुल मिला के जो कुछ है वो शक्ति चक्र तो उस शक्ति चक्र का स्वामी जो शक्तियां समस्त जिस जगह से उद, उद्गम स्थान है उसके अंदर से शक्ति का उद्गम स्थान है ना इस ब्रह्मांड का उत्तम स्थान इस संसार का इस सृष्टि का उद्गम स्थान शुभ है जहां से वो शक्तियां अपना स्वरूप पाती हैं और उस शक्ति का नाम है स्वातंत्र शक्ति तो ये हमारा स्पंद शास्त्र का मूल है और जब वो इस सृष्टि के निर्माण के लिए उद्यत होती है तो इस सृष्टि के निर्माण को जो उद्यतता का जो प्रथम क्षण है उसी का नाम स्पंद है उसी स्पंद के परिणाम स्वरूप समझ संसार जन्म लेता है उसी इच्छा के परिणाम में उसी शिव की उसी इच्छा के परिणाम में समस्त संसार जन्म लेता है और वही इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के रूप में प्रमेय संसार और प्रमात्र संसार का स्वरूप लेती है परमात्र संसार में जैसा हमने बताया इंटेलिजेंस ओरिएंटेशन लिंग्विस्टिक्स तीन चीज डलोपति या प्रज्ञा विमर्श और भाषा तीन चीजें जन्म लेती प्रमेय संसार में फिर तीन चीजें जन्म लेती हैं अंतरिक्ष बल और पदार्थ तीन चीजें हमारे संसार में देख लो हमको बस ये तीन चीजें दिखाई देंगी या तो अंतरिक्ष दिखाई देगा या पदार्थ ठोस जल किसी भी भिन्न भिन्न रूपों में पदार्थ दिखाई देंगे और उनके बीच में आकर्षण विकर्षण और कई तरह के बल कार्य करते दिखाई देंगे तो यह बात आज भौतिक शास्त्र की दृष्टि से भी उतने ही सत्य है, है जितने हमारे शिवशास्त्रों में जो पहली बताएगी कार्य शक्ति या क्रिया शक्ति शिव की उससे बनता है प्रमेय संसार और जिस प्रमेय संसार में फोर्स स्पेस मेटर प्रमात्र संसार में ओरिएंटेशन इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक्स प्रज्ञा विमर्श और भाषा इनका विकास होता है भाषा पहले थी शिव की वो परा परावाणी फिर पश्चंती मध्यमा और वैक्रीवाणी इस तरह विकसित होती चली जाती है और वैक्रीवाणी वो तब होती है जब वो बोलने वाले के कब्जे के बाहर हो जाती जैसे मैंने बोल दिया वो शब्द गया वो ब्रह्मा बन गया वो शब्द का नष्ट नहीं कर सकता बोला है सत्य बात खत्म ये क्यों हुआ क्योंकि हम समय के बंधन में जो समय के बंधन में नहीं है उसके लिए बोलना महीना में रखता क्योंकि वो अक्रम क्रिया का स्वामी है उसके लिए भविष्य भूत कुछ नहीं है हम भूतकाल में जाके अपनी गलती नहीं सुधार सकते हम कुछ गलत बोल गए हम उसको लाल खिलीपा पोती करें लेकिन वहां जाके नहीं सुधार सकते जहां बोले थे वो बात बीत गई क्योंकि हम क्रम क्रिया ही कर सकते अक्रम क्रिया नहीं कर सकते अक्रम क्रिया मात्र शिव कर सकते अक्रम क्रिया मात्र केंद्र कर सकते उसको अगर संसार को विकसित करना है बनाना है चांद सूरज सितारे भी बनाने हैं, तो उसको किसी तरह के मैटर की किसी तरह के ठेके की टेंडर की जरूरत थी किसी और निमित्त कारण की जरूरत थी वो अपने आप से ही सब कुछ बनता है। जबकि हमको चित्र बनाना है तो पहले कैनवास लाना पड़ेगा एक तुलिका लाना पड़ेगी भिन्न भिन्न रंग लाना पड़ेगा तब हम अपनी कल्पना को उस रूप में ढाल सकते इसलिए हम शिव के छोटे संस्करण है करता हम भी सकते लेकिन एक क्रम से कर सकते हैं और एक सीमित मात्रा में कर सकते हैं असीमता से नहीं कर सकते और भिन्न भिन्न हमारे जो जीवन की स्थितियां हैं जागने की सोने की सुखी होने की दुखी होने की उदास होने की प्रसन्न होने की हंसने की रोने की बचपन की जवानी की बुढ़ापे बुढ़ा होने की इन समस्त के बीच में एक तार अनिश्चित है पिरोया हुआ है जो इन समस्त भिन्न भिन्न घटनाओं भि को एक सूत्र में पिरोता है और वो सूत्र है चैतन्य और उसी सूत्र से समस्त घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी होती है। आज का हमारा जो स्पंद शास्त्र का जो आज पठन पाठन में आजको पूर्ण होता है उसके बाद अपन